विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी पसाडीना कैलिफोर्निया के, के शेक्सपियर क्लब हाउस में 18 जनवरी 1900 को दिया हुआ भाषण स्वामी विवेकानंद उपस्थित सज्जनों में से कुछ लोग व्याख्यान के पूर्व हिंदुओं के दर्शन के संबंध में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तथा व्याख्यान के पश्चात भी भारतवर्ष के संबंध में साधारण प्रश्न करना चाहते हैं किंतु प्रधान कथन यह है कि मैं यही नहीं जानता कि मुझे किस विषय में व्याख्यान देना है हिंदुओं के दर्शन अथवा उस जाति उसके इतिहास या साहित्य से संबंधित किसी भी विषय पर व्याख्यान देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि उपस्थित सज्जनों और महिलाओं में से कोई किसी विषय का निर्देश कर दे तो मुझे विशेष प्रसन्नता होगी प्रश्नकर्ता स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अमेरिका के निवासियों को जो अत्यंत व्यवहार निपुण हैं आप हिंदू दर्शन के किस विशेष सिद्धांत को अपनाने का आदेश देंगे और ईसाई धर्म की अपेक्षा वह सिद्धांत हमारा क्या विशेष उपकार करेगा स्वामी विवेकानंद यह निर्णय करना मेरे लिए बड़ा कठिन है यह आप लोगों पर ही निर्भर है यदि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपको अपनाने योग्य लगे जिससे आपका कुछ उपकार हो तो आप उसे ही अपनाइए आपको स्मरण रखना चाहिए कि मैं कोई मिशनरी नहीं हूँ और न अपने मत में लोगों को खींचने के लिए ही घूम रहा हूँ मेरा मत है कि इस प्रकार के सभी विचार अच्छे और महान हैं इसलिए संभव है आपके कतिपय विचार कुछ भारतीयों के लिए उपयुक्त हों और हमारे कुछ विचार यहाँ के कुछ लोगों के लिए अतएव इन सब विचारों का सारे संसार में प्रचार होना आवश्यक है प्रश्न करता हम लोग आपके दर्शन का फलाफल जानना चाहते हैं क्या आपके धर्म और दर्शन ने आप लोगों की स्त्रियों को हमारे देश की स्त्रियों से आगे बढ़ा दिया है स्वामी आप स्वयं समझ सकते हैं कि यह एक जटिल प्रश्न है मैं अपने यहाँ की स्त्रियों को चाहता हूँ आपके यहाँ की स्त्रियों को भी प्रश्न करता क्या आप अपने यहाँ की स्त्रियों के, के रीति रिवाज उनकी शिक्षा और पारिवारिक जीवन में उनके स्थान के संबंध में कुछ बताएंगे स्वर्ण विवेकान हाँ ठीक ये सब बातें मैं आप लोगों से बड़ी प्रसन्नता से बताऊंगा तो इस समय आप लोग भारतीय स्त्रियों के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं भारतीयों के दर्शन या अन्य बातों के संबंध में नहीं